दैनन्दिन जीवन में योग ब्रह्मचर्य ही रक्षित क्योंकि काम के इंद्रिय मन और बुद्धि जैसे विभिन्न अधिष्ठान है, अतः तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास भी विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्वप्रथम इंद्रियों को नियंत्रित करने का उद्देश्य दिया है इसलिए हे भार भरतवंशी तू तो सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और आत्मज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य मार डाल यह सदैव एक सुरक्षित नीति है कि वासना विषयक विचारों को उत्तेजित कर सकने वाले व्यक्तियों स्थानों गतिविधियों और परिस्थितियों से सदा दूर रहा जाए आध्यात्मिक युद्ध में पलायन भी इस घातक शत्रु काम पर विजय पाने का सबसे अच्छा तरीका है इस विषय में हमें कभी भी अत्यधिक आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए काम का सामना सीधे सीधे कभी नहीं करना चाहिए आहार के विषय में भी कुछ प्रतिबंध प्रबल इंद्रियों के खिंचाव को कम करने में सहायक हो सकते हैं महात्मा गांधी ने आहार संबंधी अनेक प्रयोग किए और उनके मतानुसार यदाकदा उपवास करना काम को वश में करने में सिंघायक सिद्ध होता है जिहवा संयम को बहुधा कम करके आका जाता है और इसका अभ्यास इतनी शक्ति से नहीं किया जाता जितना करना चाहिए जिहवा संयम के बिना काम को वश में करना कठिन है कुछ हठ योग की पद्धतियाँ भी हैं जो यद्यपि प्रभावी तो हैं किंतु व्यक्ति में और भी अधिक देह बुद्धि जागृत करने के दोष से परिपूर्ण है फिर भी ये पद्धतियाँ कुछ मात्रा में उपयोगी सिद्ध हुई हैं जैसा कि हम जानते हैं श्री रामकृष्ण हठय के अभ्यास का अनुमोदन नहीं करते थे उन्होंने योगिन स्वामी योगानंद महाराज को हठयोग सीखने से मना किया था इसके बदले उन्होंने योगेंश को एकाग्रता के साथ जप का अभ्यास करने को कहा और योगेंश शीघ्र ही इससे अत्यधिक लाभान्वित हुए थे श्री रामकृष्ण ने अपने एक अन्य शिष्य से सोने से पहले लेट अपनी छाती पर माँ काली का ध्यान करने को कहा था उन्होंने लाटू अर्थात स्वामी अद्भुतानंद को कहा कि मन में अशुद्ध विचारों के उठने पर उनका स्मरण करें इस सब उपायों में एक बात समान है भगवत चिंतन महाशारदा ने ब्रह्मचारियों के लिए एक कठोर नियम बताया है किसी स्त्री को मत देखो लड़की की गुड़िया भी लकड़ी की गुड़िया भी यदि पड़ी हो तो उसका पैर से भी स्पर्श मत करो यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि काम बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर भी ही है अतए विपरीत लिंग के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है एक ओर तो श्री रामकृष्ण स्वामी विज्ञानानंद को महिलाओं का संपर्क पूर्णतया त्यागने का सख्त निर्देश दिया था परंतु दूसरी ओर उन्होंने अपने अन्य शिष्यों को प्रत्येक स्त्री को जगत जन्नी का स्वरूप देखने को कहा अध्यात्म रामायण में देवर्षि नारद श्री राम के प्रति अपनी स्तुति में एक श्लोक में कहते हैं सभी पुरुष राम और सब स्त्रियां सीता है यह मनोभाव लोगों के प्रति हमारे दृष्टिकोण के परिवर्तन के लिए बहुत उपयोगी है वस्तुतः काम की समस्या का चरम समाधान है आत्मबुद्धि का विकास अर्थात स्वयं और दूसरों को पुरुष अथवा महिला शरीर न समझ कर, काम रहे शुद्ध बुद्ध मुक्त आनंद स्वरूप आत्मा समझना चाहिए लेकिन यह इतना आसान नहीं है और इसके लिए लगातार लंबे प्रयास की आवश्यकता होती है ये ब्रह्मचर्य पालन के कुछ सामान्य नियम और विधियां विधियाँ हैं संशोधन और परिवर्तन व्यक्ति के विशेष और उसकी तत्कालीन स्थिति के अनुसार किए जाने चाहिए उदाहरण के लिए श्री रामकृष्ण का विवाहितों के लिए परामर्श है कि वे एक या दो संतान होने के बाद भाई बहन की तरह रहे वे जानते थे कि कभी सभी के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन संभव नहीं है इसीलिए उन्होंने गृहस्थों को रियायतें दी सभी धर्मों में गृहस्थों के यौन जीवन के नियंत्रण के नियम हैं और इन नियमों का पालन कुछ अल्पसंख्यक साधु संतों द्वारा पूर्ण ब्रह्मचर्य के पालन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है यह देख प्रसन्नता होती है कि श्री रामकृष्ण और श्री शारदा देवी के आदर्शों से प्रेरित होकर कई विवाहित दंपति विवाहित जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और इस तरह पुनः एक बार विवाह प्रथा को अपनी उच्च पवित्रता पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं